द्रम कर्णे श्रृण देवा भद्रम पश्ये मक्षझत्रेस्तवाशस्तुभर्भशेवीत ओ शाति शांति शांति अथर्वेदी मुंडोपनिशा प्रथम मंडल के द्वितीय खंड के प्रथम मंत्र के ऊपर भाष्य में विचार चल रहा था जिसमें साधकों को जीवन में वैराग्य दिखाने के लिए एक कर्म प्रकरण आरंभ करने जा रहे हैं जो एकादश मंत्र तक कर्मों की व्याख्या और कर्म का फल की निंदा इत्यादि इसमें चलेगा एकादश मंत्र तक फिर द्वादश मंत्र से फिर आगे ज्ञान प्रकरण शुरू होगा तो कर्म का अंड में ऐसे मंत्र आते हैं वही सत्य है जो मंत्रों में ऋषियों ने जिनको देखा है वही वस्तु सत्य है मंत्रों में क्या देखा कर्मों को देखा कर्म कर्म का साधन और कर्म का फल तीन चीज देखा हुआ होता है कर्म का स्वरूप क्या है भिन्न भिन्न कर्म के स्वरूप होते हैं अग्निहोत्रा अलग प्रकार अश्वेध अलग प्रकार गोमेध अलग प्रकार सोमयाग अलग है सूर्ययाग अलग है अलग अलग स्वरूप है कर्मों के उसके साधन भी भिन्न भिन्न हैं, फल भी भिन्न भिन्न हैं, इत्यादि ये मंत्रों में ऋषियों ने देखा वही सत्य है सत्य मैने त्रिकाला सत्य नहीं है, फल अवश्य मिलता है इसलिए सत्य कहा बाधित हो जाता है सत्य शब्द का प्रयोग कैसा है ठीक में दिखाएंगे यही सत्य है उनको कवियों ने देखा माने कवि होते हैं कवय ये ऋषियों को कवि शब्द से कहा जाता है त्रिकाल दृषि को कवि शब्द से बोलते बहुत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता ऋषियों ने ऐसा कहा जिनको देखा कहा देखा तीनों वेदों में यही देखा ऋग्वेद शाम सामवेद में ऋषियों ने इन्हीं को देखा कर्मों को देखा, देखा, तेखो देखा, तेखो देखा कर्म के अधीन होकर के जीव जाता है यही सब गति है सुबह शुभ कर्म फल यही देखा और तीनों वेदों में इनका बहुत विस्तार है कर्मों का कहा बहुदास संतानी मंत्र में कहा बहुत विस्तार है कर्मों का विस्तार है उसी भी छाए हुए हैं उनका ही तुम लोग आचरण करो ऐसा यहां बोल रहा है मंत्र बोल रहा है तहन आचर था नियतम सत्य काम जो नित्य कर्म है उनका आचरण करो नित्य रूप से करना तुम सत्य चाहने वाले हो सत्य चाहते फल चाहते हो सत्य काम यह सवाल स्वीकृत स्वलो के कहा कर्म पे फल लेने के लिए यही एक मार्ग है कर्म करो कर्म का फल चाहते हो स्वर्ग आदि भोगने की इच्छा है तो यही एक मार्ग है कर्म करो शुभ कर्म करो ऐसा कहा भाष्य हो गया था ठीक देखें ये भाष्य में पंक्ति आ गई थी अनादि अनंत दुख रूप ये जो अज्ञान अविद्या माया है यहाँ क्यों ये भाष्य में अवतरण बना रहे थे ये जो कर्म प्रकरण क्यों लाया गया यहाँ उपनिषद पढ़ने वाले ज्ञान प्रकण चाहते हैं कर्म पर कर्म के प्रकट क्यों तो कहा कि उसको भी जानना है दो विद्या की यहां चर्चा होनी अपरा और परा विद्या दो विद्या की चर्चा इस मंडप में है अपरा विद्या का स्वरूप बता दिया उसका विषय बताना है तो इससे क्या होगा अपरा विद्या का जो विषय है स्वर्ग आदि फल जो मिलना है कर्मों के द्वारा उसको समझने पर त्याग देगा साधक वैराग्य आ जाएगा जीवन में एक उद्देश्य है तो इसी के बारे में कह रहे थे कैसा था संसार कहा अनादि अनंत इस दुख रूप तो रहा तब्यह ऐसा कहा था दुख स्वरूप है संसार जहां जहां भी सुख बुद्धि करके हम बढ़े चाहे जा स्वर्ग जाते हैं अभी यहां से हमें लगता है सुख बड़ा सुख होगा किंतु वहां भी दुखी है लोग दुख। स्तर अलग है भिन्न भिन्न स्तर में दुख है दुख अलग अलग प्रकार का है यहाँ जैसे छोटे जनों का भी दुख है बड़े का भी दुख है सबके दुख है अलग अलग स्थिति में दुख है तो अनादि अनंत संसार कैसा है संसार को तो अनादि तो कहा अनंत कैसा हो साथ सकता टीकाकार बोलते हैं अनादि उपादान रूपेण ये कहा जगत का उपादान रूप है इसलिए अनादि है संसार और अनंत ब्रह्म ज्ञान प्राग अंत असंभवादी का बोला इसको अनंत क्यों कहा संसार को कहते ब्रह्म ज्ञान से पहले अंत नहीं होता ना विनाश इसके लिए अनंत भी कहा है इसको और ब्रह्म ज्ञान होने पर भी संसार रहेगा जिसको हो गया उसी की दृष्टि में संसार खो जाना है भाग्य की दृष्टि में तो संसार रहेगा ही अज्ञानी रहेंगे ही वो चलेगा अनंत है ब्रह्म ज्ञान अंतम प्रत्येकम शरीर भी हाथ पे जितने भी शरीर है जीव है सबको ये त्यागना चाहिए संसार को त्यागना चाहिए ये विचार करना संसार को त्यागने के लिए उसका साधन त्यागना पड़ेगा कर्म त्यागना पड़ेगा जब तक कर्म का परित्याग नहीं होगा तो संसार कहां से हो तो बनता ही रहेगा संसार मान यही आवागमन चलता रहेगा यही संसार है प्रत्येक शरीरी का काम है शरीर माने शरीर वाले को शरीरी कहते का प्रत्येक जीवों का काम है दुख रूपत्वा दुख रूप है ये संसार दुख स्वरूप है इसलिए सबको त्यागना चाहिए साधन कर्म त्याग देना चाहिए तात्पर्य होता है यदि यदि आने आने ना ना ये ये इस बात के कहा इधा एक जीव बाद है देखो जीववादांत में एक, एक जीव बाद भी है जीव एक ही है अनेक जीव नहीं है एक ही जीव है अभी तक कोई मुक्त हुआ ही नहीं उनके एक जीव बाद के में और जब हम साधना करेंगे मुक्त हो जाएंगे तो कोई रहेगा ही नहीं मुक्त हो गए समाप्त तो हो गए ऐसे एक जीव बाप भी चलता है एक देशी लोगों का एक जीव बाप का खंडन करते हैं यहाँ भाष्यकार ने प्रत्येक शरीर भी ऐसा दिया है प्रत्येकम शरीर भी ऐसा जितने जीवात्मा है सबको त्यागना चाहिए संसार त्यागने की चेष्टा करना चाहिए शरीर भी बहुवचन दिया भाष्यकार ने इससे सिद्ध होता है कि एक जीव बात ठीक नहीं टीकाकार हो रहे हैं. एक जीव वादी ना एकम चैतन्य एक जीव वादियों का कहना है चैतन्य एक ही है भिन्न भिन्न चेतन नहीं है अलग अलग चेतन नहीं है एकम चैतन्य एक अविद्या अविद्या भी एक ही है भिन्न भिन्न अविद्या नहीं है अविद्या बद्धम संसारती बंधव बंधव बद्ध होता हुआ संसार को प्राप्त करता है वो जीव एक जीव एक ही है अविद्या के द्वारा बंधन में पड़ जाता है तो संसार को प्राप्त तो होता है तदेव कदाचित मुच्छत है वही जीव जब साधना करेगा तो कभी मुक्त होगा कदाचित मुच्चत कदाचित मुचित तस्वीर ज्ञान ज्ञानम कारण कहा जब उसी को जो जब ज्ञान हो जाएगा तो मुक्त भी हो जाएगा ऐसा कुछ लोग कहते हैं मुच्यत न अस्पतादि नाम मध्यपोक्ष हमारे लिए बंधन भी नहीं है मोक्ष भी नहीं है ऐसा कुछ एक जीववादी लोग कहते हैं ऐसा कहते हैं बाद में तो इति तद अस्तम भवती अने तद भाष्यकार ने जो बहुवचन लगा दिया शरीर भी कहा प्रत्येक शरीर का, का कर्तव्य बनता है प्रत्येक शरीरधारी जितने भी है सबका कर्तव्य बनता है यह अनादि अना संसार को त्यागना चाहिए दुख रूप हे द्वितीय दुख स्वरूप है ये सुख नहीं है ब्रह्मलोक तक दुखी दुख है ए। और कहा श्रुति बहिष्कृत दूसरी बात यह भी है एक जीव बात श्रुति से बहिष्कार है श्रुति में एक जीव बात को स्वीकार नहीं दिया है श्रुति बहिष्कृत श्रुति बहिष्कृत कैसे है जीवन मुक्ति प्रतिपादिका का श्रुति जो जीवन मुक्ति का प्रतिपादन करने वाली श्रुति है जीवन मुक्ति जो बताने वाली श्रुति एकजीव बात में घटने वाला नहीं जब तक बंधन है बंधन है मुक्त हो गया तो मुक्त हो गया जीवन मुक्ति का लाभ कब लेगा हो तीन प्रकार के है एक तो है बद, बद्ध जीव एक है जीवन मुक्त अवस्था में और एक है विदेह कैवल्य अवस्था में तीन हो जाते हैं तो जीवन मुक्ति का लाभ भी नहीं मिलेगा तो श्रुति जीवन मुक्ति की चर्चा करती है इसलिए भी एक जीव बात ठीक नहीं है जीव अनेक हैं जितने उपाधि उतने जीव बने हुए उतने चेतन जीव रूप दिखाई दे रहा है ये मन एक आगे कहते हैं ये जो त्यागना चाहिए कहा प्रत्येक शरीर को त्याग देना चाहिए कैसे तो कहा सामस्तना समस्त रूप से इस अविद्या को त्यागना चाहिए जो अनंत संसार है समस्त रूप से थोड़ा थोड़ा कभी कभी त्यागा जाता है थोड़ा हल्का फुल्का त्याग हो जाता है सुश्रूती में त्याग हो जाता है थोड़ी देर के लिए सुश्रुति में संसार को साथ रखते नहीं हम किन्तु तो बीज को रख लेते उसका जो बीज है साथ में होती होती है अविद्या तो सामस्ते न भाष्य में शब्द है सामस्ते न समस्त रूप से त्याग ना चाहिए भाष्य में पंक्ति है सामस्ते न ऐसा पंक्ति है एक पृष्ठ के द्वितीय लाइन में पंक्ति है सामस्ते न समस्त रूप से त्याग देना चाहिए ऐसा कहा तो सामस्ते न का अर्थ करते हैं क्या सुषुप्ति क्रियाकार प्रहार भवती दिखाते हैं क्रिया कारक जो विशेष है ये क्रिया है ये कारक है जो चलता है जागृत स्वप्न में जो चलता है करने वाला और किए जाने वाला दो प्रकार के जो भेद दिखाई पड़ता है सुसुप्त में उसका हान हो जाता है त्याग हो जाता है सुसुप्ति अवस्था में क्रिया और कारक को अलग नहीं किया जा सकता प्राण तो हो जाता है किन्तु बुद्धिपूर्वक प्रहण सतो विशेष महा वो तो अबुद्धिपूर्वक त्याग हुआ है सुसुप्ति अवस्था का त्याग अबुद्धिपूर्वक है किंतु बुद्धिपूर्वक त्याग जो होगा उसमें विशेषता है सुसुप्ति के त्याग की अपेक्षा विशेषता है ये दिखाते हैं क्या कहा सामस्ते ना समस्त रूप से त्याग देना वहां तो बीज वो बचा लेते हैं हम क्रियाकार का ज्ञान तो नहीं होता उस काल में किंतु उसका बीज जो अविद्या है अज्ञान साथ में है सुसुप्ति की तो सामस्ते रह समस्त रूप से त्याग देना चाहिए इस संसार को ऐसे कहा में कहते हैं स्व उपाधि अविद्या अविद्या प्रहार विद्या फलम ज्ञान का फल क्या होगा यही होगा अपने जो उपाधि है अधिकारी जो चेतन है मान ज्ञान में लगा हुआ व्यक्ति है उसमें जो उपाधि बनने वाली जो अविद्या है इस चेतन की उपाधि अविद्या अविद्या का कार्य है संसार उसको क्या करना चाहिए अपने अविद्या के नाश के माध्यम से कारण के नाश के माध्यम से स्व अविद्या प्रहार अपने अविद्या के प्राण के द्वारा अविद्या के नाश के द्वारा कार्य का संसार अविद्या का कार्य संसार का आत्यंतिक नाश हो जाना यह ज्ञान का फल है माने हमारी जो उपाधि है हम अधिकारी है मुख्यु हैं तो अधिकारी कौन से अधिकारी चेतन कहलाते हैं तो हमारे यहाँ जो अविद्या पड़ी उपाधि पड़ी हुई है उसका कार्य है संसार हमारे लिए तो वो अपने उपाधि के परित्याग के द्वारा नाश के द्वारा आत्मज्ञान से अविद्या हट जाएगी हटने से उसका कार्य स्वतः हो जाएगा जैसे धागा को जला देंगे तो कपड़ा को कुछ नहीं करना पड़ेगा और ही कपड़ा समाप्त हो जाएगा कपड़े नाम की चीज ही नहीं आ ठीक इसी प्रकार होगा ये कहा स्व उपाधि चार की टिप्पणी कहा स्वम अधिकारी चैतन्यम स्वयं से जाना अधिकारी चेतन जो मोक्षु है उसके उपाधि उसके उपाधि अविद्या है उसके कार्य संसार है उस कार्य का अविद्या के प्रहार के द्वारा प्रहण होगा क्योंकि कारण को नाश कर देंगे अविद्या का नाश करके ज्ञान के द्वारा तो कार्य अपने आप चला जाएगा संसार को हटाने की आवश्यकता नहीं अपने आप हटना वाला कारण हटा देंगे तो कार्य रहेगा ही नहीं धागा को जला देंगे तो कपड़ा रहेगा ही नहीं कपड़े जलाने की कोई चिंता ही नहीं है ऐसे ही होगा कहा आगे तद उपशमो मोक्ष लक्षण मोक्ष भाषण कहा था जो संसार का जो शांति हो जाना उपसम अविद्या का उपशम हो जाना शांति होना इसका नाम है मोक्ष संसार का उपशम हो जाना ऐसा उस नदी के स्रोत के समान हमेशा जो संबंध है अज्ञान उस अज्ञान का उपशम हो जाना शांत हो जाना यही मोक्ष कहा था है ना उसके आगे मोक्ष का स्वरूप बताया पर विद्या विषय भाष्य में कहा था पर विद्या के विषय माना ज्ञान का विषय मोक्ष होता है कैसा है वो अनादि है अनंत है अजर है अमर है अमृत है अभय है शुद्ध है प्रसन्न है स्वात्मा प्रतिष्ठा अलक्षणा अपने आप में प्रतिष्ठित है किसी दूसरे में आश्रित इत्यादि कहा था भाष्य में उसे क्या अर्थ करना चाहते हैं ये जो अमर और अमृत में क्या अंतर होगा भाष्य में अमर भी बता दिया और अमृत भी बताया हुआ है तो इसका क्या वो हो होगा तो कहते हैं अमरों माने अपक्षय रहता अमर शब्द करता अपक्षय रहित है मतलब बिगड़ता नहीं है विनाश की ओर नहीं जाता अमृतो माने नाश रहित जो सड़भाविकार में अंतिम विकार भी नहीं पंचम बिगार भी नहीं ष्ट विकार भी नहीं अपक्षय भी नहीं है नाश भी नहीं है ये कहा आगे टीका में कहते हैं अपर विद्या या पर विद्या प्रदर्शन दोनों विद्याओं के विषय को दिखाकर दोनों को सामान्य रूप से विषय दिखा दिया भाष्यकार ने प्रदर्श्य पूर्वम अपर विद्या या विषय प्रदर्शन है श्रुत अभिप्राय माह और का अभिप्राय क्या है पहले अपर विद्या के विषय को यहां प्रदर्शन करना चाहती है श्रुति उसका श्रुति का क्या अभिप्राय होगा यानी संसार की चर्चा करने लगी कर्मों की चर्चा करनी शुरू करने जा रही है इसके क्या इसका क्या कारण होगा इसका प्राय बतलाते हैं पूर्वम तावत इत्यादि भाषण कहता था पूर्वम तावत अपर विद्याया विषय प्रदर्शनार्थम आरम्भ दोनों विद्याओं में से पहले अपर विद्या का जो विषय है उसको दिखाने के लिए प्रकरण आरंभ करने जा रहे तो किस लिए तो भाषण का तदर्श ही तन निर्वेद है जब उसके दर्शन होगा जानकारी होगी हमें अगर अपर विद्या का विषय का फिर उसमें वैराग्य संभव है अपर विद्या का विषय को जानने पर वैराग्य संभव है इसलिए तथा जब अक्षति आगे द्वादश मंत्र में स्तृति स्वयं बोलेगी अपर विद्या का विषय को पूरा करके एकादश मंत्र तक उसके बाद द्वादश मंत्र कहेगी परीक्ष कर्मचित आयात इत्यादि बोलोगी परीक्षा लोकान ये तो जो पूर्वोक्त जितने भी हैं अपर विद्या का विषय को परीक्षा करके देखें, विचार से देखें, बुद्धि से परीक्षा करके देखकर कर वैराग्य दे प्राप्त करें इत्यादि इत्यादि नहीं अप्रदर्शित परीक्षा जब तक दिखाएंगे नहीं तो परीक्षा कर नहीं पाएगा व्यक्ति इसलिए पहले विषय दिखाना जरूरी है इसलिए अपर विद्या के को पहले रखते ही वासी होता है यदि तत्प्रदर्शना तदि तत् सत्यम इत्यादि कहा वही सत्य है अब मंत्र का अर्थ अब तक तो अवतरण भाष्य था मंत्र का हम अवश्य फल देने वाला है सत्य का कर्म क्यों क्या है वो तो कहा मंत्रेश ऋग्वेदादी आख्य अग्निहोत्रादी मंत्र प्रकाशिता इत्यादि कहा ऋग्वेदादि को मंत्र कहा गया है अग्निहोत्रादि वहा कर्म होते हैं ये मंत्रों के द्वारा प्रकाशित यही सत्य है कौन कहते कि वेदा भी वशिष्टादि ऋषियों ने कहा हुआ है कर्मों को सत्य कहा ये तीनों वेदों में विहित है इत्यादि कथन अनिस्ट, कर्म होता है वेद से बोधित होता है कर्म का स्वरूप जाना जाता है या तो इष्ट साधन रूप से या अनिष्ट साधन रूप से या अनिष्ट का साधन है मत करना करके बोलेगा और ये इष्ट का साधन है तो कुरु करके बोले करो बोलेगा करो न करो दो विधि और निषेध दो ही होते हैं में दो ही प्रकार के होते हैं या तो विधान करेगा या निषेध करेगा दो प्रकार के वाक्य होते हैं इष्ट के साधन रूप से कुछ कर्म इष्ट के साधन है स्वर्ग आदि देने वाले हैं अथवा कुछ कर्म ऐसे भी हैं नर्क देने वाले हैं अनिष्ट के साधन भी है तो ऐसे उस रूप से वेदे नोध्य जो कहा कर्म जो कर्म ऐसा होता है तस्वीर असत्य प्रतिबंध है उस कर्म का ऐसे नियम है यदि प्रतिबंध नहीं है तो क्या होगा तत्साधन विचार उसको अवश्य सिद्ध करेगा कर्म जो इष्ट इस्त, इष्ट को अनिष्ट को सिद्ध करने वाला होता है कर्म इसलिए यहां पर सत्य शब्द का प्रयोग कर दिया कर्म को तदे तत्सत्यम तद कोई प्रतिबंधक बीच में आया तो फल नहीं दे पाएगा ऐसी स्थिति आएगी अगर प्रतिबंधक नहीं होगा तो फल अवश्य देगा चाहे इष्ट कर्म हो चाहे अनिष्ट कर्म हो इसलिए उसको तदेत सत्यम इत्यादि कहा वह सत्यत्व न स्वरूप स्वरूप अबाध्यत्व स्वरूप का बाद नहीं होता है इसलिए सत्य ये मत समझो, तो स्वरूप का बाद हो जाता है एक आत्मा ही त्रिकाला बाधित तत्व तो आत्मा ही है स्वरूप का बाद हो जाता है किन्तु फल अवश्य देने वाला है कोई प्रतिबंधक नहीं होगा तो इसलिए उसको सत्य शब्द का प्रयोग मंत्र में किया कर्म क्योंकि आगे वाद्य दिखाते हैं ये जो कर्म की चर्चा में आगे कहेंगे प्लवाहे थे अध्य रूपा इत्यादि कहेंगे जो अठारह व्यक्ति मिलकर के जो कर्म करेंगे सोलह तो ऋतु लोग होंगे पुरोहित लोग पंडित लोग होंगे और तो यजमान एज़्वान यजमानी मिलकर के कर्म वाला कर्म जो जिस नौके के सहारे से स्वर्ग जाना चाहते हैं ये अध नौका है मजबूत नौका नहीं है आगे निंदा करेंगे प्लवाहित अध ज्ञ रूप यज्ञ रूप जो नौका है प्लब नौ का नदी को पार करने संसार सागर पार करने के लिए जो पकड़ते हैं है अधिक इसका विश्वास नहीं पार कर देगा ऐसा श्रुति स्वयं बोलेगी ये कहा प्लवा इत्यादि ना निंदित स्वरूप का बाध नहीं होता कर्मों का ये मत समझना बाध हो जाता है यहाँ तो फल अवश्य देने वाला है इसलिए उसको सत्य शब्द कहा नहीं तो निंदा कर रही स्वयं आगे निंदा करेगी इस कर्मों की प्रवाहित करके निंदा करेगी निंदे तत्व स्वरूप बाध्य अर्थक्रिया सामर्थ्य स्वप्न कामिवेदी अच्छा फिर स्वरूप का बाद होता है तो अर्थ के कैसे अभ्य विचार फल देगा कैसे फल देगा स्वरूप का बाद होगा स्वयं का बाद होगा फिर फल कैसे देगा कहते हैं स्वप्न के विषय जैसे फल दे देते हैं स्वप्न में भोग होता है भोजन आदि करते हैं तो तृप्ति हो जाती है वहां विषय बाधित होने पर भी स्वप्न का विषय बाधित है बाधित होने पर भी फल देता है इसी प्रकार फल देने वाले हो जाएंगे स्वप्न के विषय के समान स्वरूप बाद भी स्वरूप का बाद होने पर भी जो अर्थक्रिया सामर्थ्य है उसमें अर्थक्रिया करने की सामर्थ्य होता है जैसे स्वप्न कामया जैसे स्वप्न के पदाप विषय है वहां पर ये अर्थ क्रियाकारिता है स्वरूप का बाल होने पर भी इसी प्रकार घट जाएगा ये सोच करके कहा तदे इत्यादि भाषण में कहा था एकांत पुरुषार्थ साधन अवश्य पुरुषार्थ के साधन है वो धर्मार्थ काम मोक्ष में मोक्ष को छोड़कर के जा पुरुषार्थ कर्म से सिद्ध होता है धर्म करो चाहे ये अर्थ कमाओ लौकिक अर्थ कमाओ चाहे विषय भोगने के लिए इंद्रियों की प्रबलता चाहो तो कर्म से ही होगा सब सत्य कहा आगे तीन प्रकार के कर्मों की चर्चा की वेद में कहा था एक तो ऋत्यु कर्म आदि तीन प्रकार हौत्र आध्र्य औत्र इत्यादि शब्दों से कहा था होता संबंधी कर्म को हौत्र कर्म का ऋग्वेदीय कर्म और अध्वर्य संबंधी कर्म होता है यजुर्वेद में उसको आधर्व करेगा आधर्य व और उद्गात्र उद्गान करना रूपी कर्म होता है सामवेद में उसका उद्गात्र कर्म का तीन प्रकार के कर्मों की चर्चा वेद में है इत्यादि ठीक है ऋग्वेद विहित पदार्थ हौत्रम हौत्र का अर्थ है ऋग्वेदित विषय होगा वह हौत्र होगा यदुर्वेद विहित पदार्थ आद्रव्यम कहा सामवेद विहित को औदगात्र कहा तदरूप आयाम ये तीनों वेदों के संबंध स्वरूप संयुक्त स्वरूप त्रेता यहाँ त्रेता युग नहीं है तीनों का संयोग तीनों में होने वाले कर्मों को त्रेता करके कहा इसमें तीनों वेदों में कर्मों की बड़ी प्रचलित है कहा कर्म की गति बताई है सत्य काम तुम लोग मोक्ष काम चाहते हो मोक्ष चाहते हो तो कर्म करो यह अर्थ होगा सत्य कामा, काम मोक्ष कामा इति समुचय अभिप्रायण व्याख्यान विकम कुछ लोग कहते हैं सत्य कामना का अर्थ मोक्ष कामा ऐसा अर्थ करना मोक्ष चाहने वाले व्यक्ति कर्म करे कर्म और ज्ञान का समुच्चय से मोक्ष हो जाएगा ऐसे करते हैं किन्तु व्याख्या ठीक नहीं है क्यों ये सब पंथा के पर एस वा, एस वा पंथा श्लोक स्वर्गफलोक कहा मानी पुण्यलोक प्राप्ति के लिए मार्ग है कहा मोक्ष के लिए मार्ग है नहीं कहा श्रुति ने स्वयं यही श्रुति बोल रही है यह सब पंथा सुकृत श्लोक पुण्य फल भोगने के लिए मार्ग है कहा न कि मोक्ष वो मोक्ष प्राप्ति के लिए मार्ग गया ऐसा नहीं कहा है इसलिए उनका कहना ठीक नहीं जो बारी है जो समुचयवादी कहते हैं सत्य का महा मोक्ष का महा यह कहना ठीक नहीं है ऐसा कहा अच्छा आगे अब आग, अग्निहोत्र की चर्चा करते हैं जिन कर्मों को लेकर के आगे कर्मों में वैराग्य दिखाना है अग्निहोत्र की ही चर्चा आरंभ कर लेते हैं एक ही कर्म नाम देते हैं मंत्र है आगे यदा यदा तदाणूति कहते हैं देखो जब अग्नि में हवन करना है कर्म करना है अब तो कैसा करना चाहिए हवन कब करना चाहिए यदा अर्ची ले लाए थे समिदे हव्यवाह अर्ची ले थे जब हव्यवाहन कहते हैं अग्नि को हव्य को बहन करने वाला माने हव्य होता है हवि जो प्रक्षेप करते हैं उसका बहन करने वाला हव्यवाहन के सभ्यक युद्ध हो जाने पर सम्यक युद्ध समिद्ध प्रज्वलित हो जाने पर और अर्ची ले लाए थे जब ज्वाला हिलने लग जाती है ज्वाला ज्वाला फूटने लग जाती है ऊपर को अग्नि की ज्वाला उस काल में तथा उस काल में आज्य भागो वंतरेगा जो आहवनी अग्नि घरों में होवा करते हैं हवन करने की अग्नि उसके दोनों तरफ घृतपात्र रखा जाता है उनके बीच में माने वो अग्नि में आहुति प्रतिपाद आहुतियां डाले ऐसा ये मंत्र का अर्थ होता है माना अग्निहोत्र की आहुति की चर्चा है यहाँ भाष्य में कहते हैं तत्र अग्निहोत्रम एवं तावत प्रथमं प्रदर्शनार्थम उच्चते सर्व कर्म नाम प्राथम्या भाष्य में कहते हैं कि देखो अब यहाँ क्या करना चाहते हैं सबसे पहले अग्निहोत्र की चर्चा करते हैं क्यों करते हैं क्योंकि ये सबसे पहले चर्चा इसलिए सभी सब, कर्मों में मुख्य कर्म है अग्निहोत्र यही से आरंभ होता है सारा कर्म प्राथम्य है इसमें इसलिए अग्निहोत्र की चर्चा करते हैं भाष्य में एक शब्द बोला तद कथम वो कैसे होता है तो कहा अग्निहोत्र करने वालों के बेचाही यदा एवं ईंधन सम्यक समित्ते जब ईंधन के माध्यम के द्वारा ईंधनों के द्वारा समिधा आदि के द्वारा जब प्रज्वलित हो जाते अग्नि सम्यक युद्ध हो जाए समुद्ध हो जाए अव्यवाह जो अग्नि है उसका विशेषण है लेला ये थे मैंने चलती ज्वाला है हिलने लग जाती है अग्नि की अर्ची अर्ची माने जो ज्वाला ज्वाला जब लीलायित तो हो जाती है चलने लग जाती है तरह तस्मिन काले माने जब ज्वालाएं को फूटी हुई है उस काल में चलती अर्ची सी लीलाय माने करता जब अर्चिया ज्वालाएं फूट रही हो उस काल में आज्य भागा आज भागो और अंतरे मध्य माने आहवनीय जो अग्नि होगा उसके दोनों तरफ घृतपात्र रखा हुआ होता है आज्य भाग होता है उसके बीच में माने अग्निकुंड में आवापस्थान है आहुति प्रतिपादयत आवापस्थान अग्नि का नाम है जिसमें आहवनीय अग्नि है हवन के योग्य अग्नि पर आवाप कहा गया है उसमें आहुतियों को प्रतिपादन करे डाले प्रक्षेपे प्रतिपादित करता प्रक्षेपण कर देवता में उद्देश्य देवता का उद्देश्य करके कि किस देवता के लिए आहुति डाल रहे हैं उसको उद्देश्य करके आहुति डाले यह अर्थ है टिप्पणी एक दो तीन एक प्रकार आज भाग हो अग्नि सोमौ देव बचन विपरिणाम दे आज्य भाग यो ये दो अग्नि और सोम दो देवता होते हैं वहां उनके यहाँ आज्य भाग भागव करके ये प्रथमांत है उसके ष्ठी करके यहां पर ये भाष्यकार ने अर्थ कर दिया आज्य भाग यो ऐसा किया है आज्य भाग आज्य भाग जनाधिकरण देश हो आज भाग के जो यजन करना है उसके अधिकरण देश जो देश होगा उसके आहवानी दक्षिण उत्तर पार्श्व आहवन अग्नि के दक्षिण और उत्तर पार्श्व दोनों पार्श्व में घृत पात्र रखा हुआ है उसके बीच में अग्नि है उसमें आहुति डाले यह अर्थ है आवाप स्थान करते हैं आवाप हवी प्रक्षेपाधार है हवी को जिसमें डाला जाता है आहवनी अग्नि आहवनी अग्नि में आहुति डाले ऐसा कहा आहुति द्वितिया का बहुवचन है आहुतियों को डाले किंतु होता क्या है आप दर्शयाग पूर्णमाश करेंगे वहां एक एक आहुति होती है दर्शयाग माने ये अग्नि संबंधी सूर्य संबंधी याग है अग्नि संबंधी याग है अग्नियाग बोलते हैं और पूर्णमाश को सोमयाग बोलते हैं दोनों में एक एक आहुति होती है अग्नय स्वाहा सोमाय स्वाहा ऐसी आहुतियां होती है दो आहुति है अग्निहोत्र में भी प्रातः काल सूर्याय स्वहा प्रजापत दो आहुति डाली जाती है साय काल भी स्वाहा स्वह स्वाहा दो आहुति डाली जाती है या आहुति बहुवचन कैसे करती है स्तृति आहुति प्रतिपाद का बहुवचन कैसे होगा इसके बारे में विचार कर रहे हैं भाष्य में प्रयोग अपेक्षाया आहुति बहुवचन आहुति में बहुवचन जो है एक ही दिन के आहुति ने अनेक दिनों के आहुति को लेकर के अनेक अनेक दिन प्रयोग की अपेक्षा करके आहुति बहुवचन एक सम्यक आहुति प्रक्षेप आदि लक्षणा कर्म मार्गो हो लोक प्राप्त है लोक प्राप्ति के लिए मार्ग यही है माने ठीक ठीक करके जो आहुति का प्रक्षेप करना है हवन को डाला जाना है वो लोक प्राप्त तत्त लोक प्राप्ति के मार्ग यही मार्ग है ऐसा प्राप्त है पंथा तस्व सम्यम दुष्कर्म किंतु तो ये जो अग्निहोत्र आदि कर्म है ठीक ठीक करना बड़ा मुश्किल कर है पूरा संभल करके करना मुश्किल है त्रुटियां हो जाएगी स्थिति है तस्व ठीक ठीक हो जाए तो लोक प्राप्ति होगी किंतु विघ्न बहुत सारे हैं तस्व सम्यम दुष्कर्म इन कर्मों को ठीक ठीक करना बड़ा थी। मुश्किल है क्यों विपत्तु अनेकती है इसमें विपत्तियां अनेक प्रकार के संभावना है विपत्तियां बहुत संभव है एक में कहा थी कहते हैं आहवनी दक्षिण उत्तर पार्श्व आज भागो इज्जत कहते हैं आहवानी अग्नि के दक्षिण और उत्तर भाग में दोनों तरफ आज्य भागो इजेते दो घृत रखे जाते हैं वहां अग्न स्वाहा सोमा स्वाहा दर्श जब दर्श याग करना हो दिन याग करना तो अग्नय स्वाहा करके आहुति डाली जाती है आहवनी अग्नि और सोमयाग सो बोलते हैं करना हो तो सोमा ऐसा करके आहुति डाली जाती है तयोर ये दोनों याग के बीच में दर्श पूर्णमास महीना भर आ गए इसके बीच में और सारे बहुत सारे यज्ञों का अनुष्ठान होगा दर्श के बीच में ये तो प्रत्येक महीना होना ही है दर्श तो उसके बीच में मैंने हर दिनों में कोई कोई याग आएगा अन्य कोई भी अन्य याग का अनुष्ठान होगा तबाप अस्थान उन्हीं के लिए आवापस्थान करके कहा माने दर्श पूर्णमाश के बीच में होने वाले यागो का नाम आवापस्थान है अग्निहोत्र आहुति और द्वितम प्रसिद्ध हूं ये पूर्वादी एक शंका करता है महाराज आहुति प्रतिपादित बहुवचन कैसे कर दिया आहुति दृत्या का बहुवचन ये शंका करने जा रहा है यहाँ पूर्वादि की शंका है अग्निहोत्र आहुत द्वित्व प्रसिद्ध अग्निहोत्र की आहुति में द्वित्व संख्या प्रसिद्ध है दो ही आहुति डाली जाती है करना प्रतिदिन है और अग्नि को बुझाना नहीं है जीवन भर जब तक अग्नि आधान कर लिया आहिता अग्नि हो गया विवाहित होने पर वो आधान होता है अग्नि आधान होता है अग्निहोत्र के लिए और वो तब तक करते रहना है तो किन्दु करना तो प्रात काल दो आहुति डाल लिया सायकाल दो आहुति डाली है द्वित्व प्रसिद्ध है आहुति ही द्वितिया का बहुवचन का प्रयोग कैसे कर दिया यहाँ शंका है अग्निहोत्र आहुति और द्वित्व प्रसिद्ध द्वित्व संख्या प्रसिद्ध है सूर्याय शाह इति प्रातः अग्निहोत्र हवन करते समय प्रातः काल यही दो मंत्रों से हवन होगा सूर्याय शाह प्रजापत स्व और साय स्व प्रजापत स्वास्थ्य डाली जाती है तब कथम अग्निहोत्र में आहूति बहुवचन जब अग्निहोत्र के प्रकरण आरंभ करके आहुति ये बहुवचन का प्रयोग कैसे कर दिया ये तो तो शंका आ गई इसको उत्तर में कहा अनेक प्रयोग अपेक्षा आहुति बहुवचन एक दिन के लेकर के नहीं अनेक दिन की संख्या को लेकर के आहुति बहुवचन करके बोल दिया ये भाष्यकार ने कहा था ठीक हम कहते हैं अहसु प्रयोगा अनुष्ठानानि अनेक दिन में प्रयोग करना माने अनुष्ठान होने से तदअपेक्षा है उस अनुष्ठान की अपेक्षा करके आहुति ऐसा बहुवचन का प्रयोग किया ऐसा कहा यहां कहा था भाष्य का अंतिम में कहा था कि सम्यक प्रकार से अग्निहोत्र आदि संपन्न कर सकता है तो तत्त लोक प्राप्ति के साधन है ये स्वर्गा के साधन है किंतु उसको सम्यक प्रकार से करना दुष्कर है ये जो कहा था क्यों दुष्कर होता है कहते खाली अग्निहोत्र करने से काम नहीं चलेगा अग्निहोत्र करने वाले सारे कर्म भी करना पड़ेगा अगले मंत्र में जो बता रहे हैं ये सारा कर्म निभाना उसके लिए मुश्किल पड़ेगा क्या कर्म है तो आगे मंत्र है यश्याग्निहोत्र आदर्शम अपौम अचातुर्माश्यम अनाग्रायणम च च नस्होत्रदर्शमुर्माश्यम अनाग्रायणतम अविधिमिम आ सप्तमा स्तोकानीन सप्तमा यश अग्निहोत्र जिस अग्निहोत्री का अग्निहोत्र जो व्यक्ति अग्निहोत्र कर्म करता हो तो उसका अग्निहोत्र आदर्शम दर्शयाग से रहित हो माने अमावस्या के दिन यज्ञ नहीं करता हो खाली अग्निहोत्र करता हो आदर्शम दर्शयाग से रहित हो परिजित हो ऐसा अग्निहोत्र आज सप्तमांश तुलोगा निष्वांत में जाकर अनुयोग होगा सात पीढ़ी तक नाश करने वाला होता है वो अग्निहोत्र खाली अग्निहोत्र करता हो दर्शयाग नहीं करता हो ऐसा अग्निहोत्र ये बोलना चाह रहे हैं एक कहा था ना वाश्य के पंक्ति में पूर्व में विपत्तियां अनेक करके इसको संभालना मुश्किल है यश्य अग्निहोत्रम अदर्शम दर्श याग रहित माने अमावास्य के दिन याग नहीं करना बाकी अग्निहोत्र करता हो दूसरा अपौर्णमाशम पूर्णमास याग भी करना होगा सोमयाग भी उसको करना पड़ेगा अग्निहोत्री को अगर न करता हो पूर्णमासी का याग नहीं करता हो अपौर्णमासम पौर्णमास याग नहीं करना और अचातुर्माशम जैसे चातुर्माश है आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा से लेकर कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा तक चातुर्माश चातुर्माश से एक यज्ञ होता है वो ग्रहस्थ को करना है को करना है वो सन्यासी को तो भुला करके वहां पर उनको रहना है उनसे कथा कुछ वगैरह सुनना है भगवान की कथा सुनना है उनकी सेवा करनी है में। मुख्य रूप से अग्निहोत्री का कर्तव्य है से। वो नहीं करता अग्रहीत हो से आग्रहित हो दर्शाग्रहित पूर्णवासित चातुर्भाष आग्रहित और अनाग्रह अना, अनाग्रहण अग्रहण कहते हैं जब अन्न नवीन अन्न घर में आ जाते हैं नया अन्न घर में आते हैं तो उसके लिए देवताओं को हवन करना होता है उसके बाद खाना होता है अन्नों का तभी ग्रहण करना होता है तो ये क्या नहीं करता हो नूतन अन्न घर में आने पर उसका देवताओं के लिए अर्पण नहीं करता हवन नहीं करता हो, हो। यज्ञ नहीं करता हो अग्निहोत्र कर रहा हो और अतिथि वर्जितम सतिथि की सेवा नहीं करता हो अग्निहोत्री बना हुआ हो अतिथि सेवा से रहित हो और अहुतम हवन तो कर रहा है अग्निहोत्र करता है कि तो समय पर हवन नहीं करता हो इधर उधर कर देता हो एक निश्चित समय होना चाहिए अग्निहोत्र के लिए अग्निहोत्र करने के लिए अहूतम माने अग्निहोत्र के समय पर हवन नहीं हुआ ऐसा हो और अवैश एवं जो घर में भोजन बनता है तो खाली आप ही अकेले खाने का अधिकारी नहीं है अन्य को भी देना है गाय को देना कुत्तों को देना कौ को देना कुछ बांट करके खाना चाहिए सभी का अधिकार उसमें है उस उसमें तो वो नहीं करता हो भोजन बाढ़ता नहीं हो अकेला खा जाता हो और अग्निहोत्र कर रहा हो और अबिदिना हवन तो किया अग्निहोत्र किंतु विधि पूर्वक नहीं किया ऐसा अग्निहोत्र क्या काम करेगा अत्या आ दश दसो का सात पीढ़ी को नाश करने वाला होता है ऐसा अग्निहोत्र करना बड़ी कठिन है उसके पीछे इतने ये आग लगे हुए हैं एक यादी और भी लगे हुए हैं तो संभलना मुश्किल है ये कहा। सात पीढ़ी क्या है अपने से पहले वाले तीन और बाद वाले तीन स्वयं एक हो गया सात पीढ़ी का नाश करने वाला होता है तो तीन का उपकार करता था पिंडदान आदि के द्वारा तीन का ऊपर नीचे वाले तीन का उपकार करता था पुत्र पौत्र आदि का लालन पालन के द्वारा तो वो सब नष्ट हो जाएगा सात पीढ़ी का नाश करने वाला ऐसे अग्निहोत्र होगा संभल करके करना पड़ेगा इसमें तात्पर्य है भाष्य में कहते हैं कथम कैसे विपत्तियां आने का संभलना मुश्किल है पूर्व भाष्य के लिए करके कथम करके प्रश्न किया पूर्व भाष्य में कहा था सम्यक करणम दुष्कर्णम उसग्री होता का सम्यक करना मुश्किल है क्यों विपत्ति अनेक भगवंती कहा था अनेक प्रकार की विपत्तियां होते हैं इसमें जैसे होते हैं करके प्रश्न आया तब तो उत्तर देते हैं यश अग्निहोत्र होत्रो अग्निहोत्र कर्म अग्निहोत्र जिस अग्निहोत्री का अग्निहोत्र है अग्निहोत्री व्यक्ति है उसका जो अग्निहोत्र कर्म है आदर्शम दर्शाख्यन कर्मणा वर्जितम अमा के दिन किए जाने वाले याग को दर्शयाग बोलते हैं उस याग से रहित हो अग्निहोत्र तो करता हो अमास्या के दिन यज्ञ नहीं करता हो किन्तु वो नैवित्तीय कर्म आते हैं नित्य कर्म तो अग्निहोत्र है और नैवित कर्म अमावासिक दिन आने पर यज्ञ करना है पूर्णिवासी आने पर यज्ञ करना है ये नैमित कर्म है सभी ये खाली नित्य कर्म से काम नहीं चलेगा कर्मना दर्शाख्य कर्मना परिचित कर्मों के द्वारा परिचित है दर्शनाम कर्ज कर्म से रहित हो अग्निहोत्री अवश्य कर्तव्य दर्श्य को दर्शयात अवश्य कर्तव्य है खाली अग्निहोत्र करने से काम नहीं चलेगा और अग्निहोत्र संबंधी अग्निहोत्र विशेषणी कहते अग्निहोत्र के जो संबंधी होगा वो अग्निहोत्र के विशेषण ही एक प्रकार के हो जाता है दर्शयाग अग्निहोत्र से संबंधित जुड़ा हुआ है तो उसी का विशेषण समझ के करना चाहिए किसका अग्निहोत्र का अग्निहोत्र संबंधी अग्निहोत्र विशेषणम इवती अग्निहोत्र के जो संबंधी याज्ञ है दर्शयाग अग्निहोत्र के संबंधी है अग्निहोत्र करने वाले व्यक्ति को करना है उसको वह अग्निहोत्र के विशेषण के समान ही होते हैं जो जो काम अग्निहोत्र में करना पड़ेगा इसको भी करना पड़ेगा नहीं कर को नहीं किया गया नहीं किया जाता हो वो अग्निहोत्र क्या करेगा अंतिम में है पंक्ति आ सप्तमास का श्री का सात पीढ़ी को नाश करने वाला होता है ऐसा होगा अग्निहोत्र संबंधी एक नंबर टिप्पणी अग्निहोत्र संबंधी अग्निहोत्र विशेषण इवि दर्शाख्यम कर्म ये जो अग्निहोत्र के संबंधी हो अग्निहोत्र जैसा ही होता है कौन दर्शनाम का कर्म अग्निहोत्र कर्तिक एक ही करता है जो अग्निहोत्र करेगा दर्शयाग वही करेगा समान करता है दोनों का दोनों यागों का करता एक ही है अग्निहोत्र करने वाला हो चाहे दर्शयाग करने वाला करता तो एक है समान कर्तिकत्व ना अग्निहोत्र संबंधी बहुत जो दर्शयाग भी अग्निहोत्र की संबंधी हो जाता है अतो विशेषणम इसलिए विशेषण है आदर्शम करके विशेषण लगा दिया दर्श रही तो परंपरा संबंधे ना साक्षात संबंध तो नहीं है परंपरा संबंध है अग्निहोत्री का संबंध अग्निहोत्र के साथ और तो अग्निहोत्र का संबंध दर्शयाग के साथ परंपरा संबंध है वृद्धास्तु अग्निहोत्री संबंधी अपनी पाठम अकल्प है बड़े लोगों ने यह भी कल्पना की है वृद्ध लोगों ने अग्निहोत्री के संबंधी हो जाएगा दर्शयाग ये भी कहा है ऐसी कल्पना भी की है कहा आगे भाष्य में गाते हैं तथा अपौर्णमाशम जैसे दर्शयाग रहित अग्निहोत्र उसी प्रकार पौर्णमाशयाग्रहित अग्निहोत्र हो अपौर्णम इत्यादि शु अपनी अग्निहोत्र विशेषणत्व दृष्टि वे भी सब अग्निहोत्र के विशेषण समझना सब अग्निहोत्रांगत्वस्य विशिष्ट अग्निहोत्रांगशिष्टत् अग्निहोत्र के अंग का अविशिष्ट है समान है सब जैसे दर्श अग्निहोत्र का अंग बन जाता है उसी प्रकार पौर्णमासी भी ऐसा ही है जात्रमासी भी ऐसा ही है अग्रहणी आग भी ऐसा ही है अतिथि सेवा भी उसी आग का अंग है सब उसी का अंग है एक दृष्टवर्जित अग्निहोत्र अंगत्व से अवशिषत्वाद अपर्णवासम पौर्णमाश कर्म से रहित हो अग्निहोत्र वो भी ठीक नहीं दो नंबर की टिप्पणी दिया यदि अंग अंग अग्निहोत्र का अंग कहा दर्शे आपको पूर्णवास आदि आपको अंग कहा अंगत्व का कथन किस लिए अग्निहोत्री अवश्य कर्तव्य अग्निहोत्री को अवश्य कर्तव्य है यह दिखाने के अभिप्राय से कहा के अनुसार ही जान जाता है ये कहा अच्छा आगे भाष्य में कहते हैं अचातुर्माश्यम चातुर्माश्य कर्म गर्जितम चातुर्माश में कर्म विशेष कर्म होता है अग्निहोत्री के लिए करने के लिए वो भी नहीं किया ऐसा अग्निहोत्र अनाग्रहणम आग्रहणम शरदादि कर्तव्यम शरदादि ऋतु में नया अन्न घर में आते हैं जब नया अन्न घर में आते हैं तो आग्रहण बोलते हैं उसको वो कर्म नहीं करता हो माने नया अन्ना आने पर पहले देवताओं को अर्पित करना होगा हवन करना होगा उसके पश्चात खाना होगा तो वो नहीं करता हो तत्ते जिस अग्निहोत्री का वो कर्म नहीं हुआ ऐसा अग्निहोत्र तीन नंबर की टेबली यश अग्निहोत्र से यदि संबंधी अग्निहोत्र से संबंधी जिस अग्निहोत्र संबंधी कर्म है ये भी नहीं हुआ हो तथा अतिथि गर्जितम च अतिथि पूजनम च हानि हानि क्रियवाण अतिथि का सम्मान प्रतिदिन होना चाहिए जिसके घर में आने की कोई तिथि नहीं है अतिथि है एकाएक पहुंच जाते हैं उनके सम्मान होना चाहिए आवास के द्वारा भोजन आदि के द्वारा सम्मान होना चाहिए अगर वो नहीं करता हो साम्यक अग्निहोत्र का, का लिए होता हूँ दूसरी बात अग्निहोत्र के समय समय पर नहीं हवन नहीं किया बाद में करता आगे पीछे कर देता हो हवन ऐसा अदरसा, आदर्श आदर्शादिवद अवैश देव जैसे दर्शादि याग नहीं करता उस प्रकार वैष्णे याग भी नहीं करता हो भोजन बनने के बाद में दूसरे किसी को दिए बना के लखता हूं देवताओं को अर्पित करना सभी का अधिकार है कुछ न कुछ अधिकार है जो अन्न हमारे खेत से हमारे घर तक आया है न जाने किस किस का परिश्रम वहां पर है खाली हमारे परिश्रम से वो आया हुआ नहीं बहुतों का वहा है विचार करके देखे तो वैष्णदेव या सबको देना चाहिए जो कर्म अन्न बनता है कुछ न कुछ देना चाहिए इसलिए गोग्रास है कुछ पक्षियों का देना है कुछ न कुछ करना है अब हाँ वैष्णदेव वैष्णदेव कर्म वर्जित वैष्णदेव कर्म भी नहीं होता हो और अभिदिना उत्तम करता हुए मानो भी अभी दिना उत्तम अग्निहोत्र तो किया जा रहा है कि विधि पूर्वक नहीं कर रहा ऐसा अग्निहोत्र भी सात पीढ़ी को नाश करने वाला होता है न यथा जिस प्रकार हवन होना चाहिए उस प्रकार हवन हुआ ऐसा जो अग्निहोत्र है एवं दुष्सा असंपादित अग्निहोत्रम इस प्रकार से मुश्किल से संपन्न होना अथवा संपन्न ही नहीं होना ऐसा जो अग्निहोत्र है अग्निहोत्र आदि उपलक्षित कर्म अग्निहोत्र आदि से उपलक्षित जो कर्म है वो कर्म किम करो थी ऐसा कर्म क्या करता है उत्तर देते हैं उच्चते दे, हैं सप्तमासन सात पीढ़ी तक उसके संतान का नाश करने वाले बता वो। ऐसा कह सप्तम भी आ जाएगा जिसमें तीन पीढ़ी अपने से ऊपर वाले तीन पीढ़ी नीचे वाले स्वयं एक सात आ सप्तमान सप्तम सहितान तस्कर लोका नि उसकर्ता का अग्निहोत्री का उन पीढ़ियों का नाश होगा इनस्ती जीवन मारता तो तो नहीं जाते मरना जैसा हो जाता है मरते तो नहीं है मरने जैसे हो जाते हैं सब नाश के समान हो जाते हैं आयास मात्र फलतपात क्योंकि उसको फल हाथ में क्या आया परिश्रम मात्र फल आया अग्निहोत्र का फल नहीं मिला कुछ किया परिश्रम तो किया किंतु सब पूरा नहीं किया अधूरा छोड़ा आयास मात्र फलतपात परिश्रम मात्र फल हो गया उसको इसलिए सम्यक क्रियमाणेश कर्मशु परिणाम अनुरूपेणा भूरादय सत्यंता सप्तो का कर्म फलम प्राप्त देखो सम्यक प्रकार से कर्म संपन्न हो काम्य कर्म में बड़ी सावधानी की जरूरत है निष्काम कर्म में त्रुटि हो जाए तो कोई आपत्ति नहीं है और भगवान पूरा कर देंगे किंतु काम्य कर्म जो होगा उसमें बहुत सावधानी की जरूरत है ये कहना चाहते हैं सम्यक क्रियमाणिशु ही कर्मशु कर्म को ठीक ठीक किए जाने पर अग्निहोत्र जितने भी कर्म है काम्य कर्म है ठीक ठीक किए जाने पर कर्म परिणाम अनुरूप है कर्म के परिणाम के अनुरूप जिस प्रकार कर्म हुआ होगा उसी के अनुरूप से ही भूरा सत्यनता सप्तलो का फल प्राप्त है भूलोक सत्त से लेकर सप्तलोक तक सात लोग में से कोई एक लोग आपके कर्म के परिणाम के अनुसार कैसा कर्म किया उसके आधार पर प्राप्त लोग प्राप्त होते हैं ठीक ठीक किए जाने पर यह स्थिति है तेलो का एवं भूते न अग्निहोत्र गो तो लोक अब इसको प्राप्त होने वाला नहीं क्यों अग्निहोत्र किया दर्शा दिया नहीं किया है एवं भूतें इस प्रकार जो पूर्व में दर्शाए हुए कर्म के द्वारा तो अप्राप्य प्राप्त नहीं हो सकते लोग प्राप्त नहीं होंगे तो लोग प्राप्त नहीं हुआ तो नाश हो गया समझो यम तो अब्यपिचारी अवश्यम भावी आयास परिश्रम अवश्यम भावी हो गया उसको परिश्रम तो किया उल्टा सीधा काम कर दिया इसलिए पूरा फल मिलने वाला नहीं है निष्फल हो गया आय से मात्र तो अपी थी अतो हिनास्ती उच्च थी इसलिए हिनास्ती शब्द का प्रयोग कर दिया नष्ट हो जाता है घर कहा फल नहीं मिलना ही नष्ट होना है क्योंकि सात पीढ़ी का नाश होना माने क्या पिंडदानादि अनुग्रहण व्यवाना अथवा सप्तों का हिना सातों लोग नहीं मिलेंगे भी हो सकता है दूसरा यह भी होगा सात पीढ़ी नाश हो, हो जाएंगे यह भी है पिंडदानादि अनुग्रहणा सम्मान पितृपिता बह प्रपिता पुत्र पौत्र पु पु प्रपौत्र स्वार्थ उपकार सप्तलोक ये भी सात लोग हो सकते हैं अपने द्वारा उपकृत जो हुए लोग हैं पिंड आदि के द्वारा पिता पिता बह प्रपिता उपकृत है हमारे से और लालन पालन के द्वारा पुत्र पौत्र पु प्रपौत्र आदि जो हैं ये उपकृत है ये जो सात लोग ये भी हो सकते हैं सप्तलोक तो उक्त प्रकार अग्निहोत्रा आदि ना नवंती इस प्रकार के किए गए अग्निहोत्रा के द्वारा ये नहीं होने वाले हैं इसलिए करके कहा एक नंबर की टिप्पणी में कहा स्वात्म उपकार स्वात्म उपकार हो ऐसा अपने द्वारा उपकार होता है जिनका पूर्व तीन पीढ़ी का तो पिंडदान आदि के द्वारा उपकार होता है और आगे आने वाले तीन पीढ़ी का लालन पालन के द्वारा उपकार होता है अपने से तो ये हो नहीं पाता जी ठीक है दर्श्य अग्निहोत्रांगत्वे प्रमाणाभावात्त कथम तथा अग्निहोत्र से विपत्ति शंका आती महाराज दर्शयाग जो होता है इस मंत्र में दर्शाये हुए जितने के हैं अग्निहोत्र के अंग में तो कोई प्रमाण नहीं मिलता है अग्निहोत्र का अंग हो ऐसा तो है नहीं ऐसे प्रमाण तो है नहीं ये शंका दर्शस् जो दर्शयाग कहा जिसका अग्निहोत्र दर्शयाग्र ही तय कर दिया तो दर्शयाग दो अग्निहोत्र का अंग तो है ही नहीं ये शंका दर्शस्या अग्निहोत्र प्रमाण है ही नहीं तो कथम तद आकरण विपत्ति उस दर्शयाको न करना अग्निहोत्र में विपत्ति कैसे ये शंका आ गई जीव चौधरा अग्निहोत्र अवश्य कर्तव्य जीव है अग्निहोत्र है अग्निहोत्र जब तक जीवन है तब तक, तक करना है विवाह के पश्चात विवाह होने पर आहिताग्नि हो जाता अग्नि आधार करता है तो यावज जीवन का है अग्निहोत्रम अग्निहोत्र तो यावत जीवन प्रेरणा दिया है जब तक जीवन है तब तक अग्निहोत्र करने का कहा उसी बीच में जीवन के बीच में तरसा दिया होना है तो वो भी करना ही पड़ेगा अग्निहोत्र का हो जाता है क्यों अग्निहोत्र तो जब तक जीवन है तब तक करना है उसी के बीच में आएंगे अमावास आएंगे पूर्णवास भी आएंगे सब आएंगे सब बीच बीच में नैवित्य कर्म करता ही रहना पड़ेगा खाली नित्य कर्म मात्र से काम नहीं चलेगा यही है ये कहा कि यावत जीव चौदरावसात याव जीवे तो अग्निहोत्र जूह ऐसा विधिवाक्य है ऐसा विधि वाक्य होने से अग्निहोत्री लो अवश्य कर्तव्यवाद दर्शयागा भी अग्निहोत्र का अवश्य कर्तव्य होने से तद अकरणम भवेत विपत्ति उसको न करना विपत्ति का घर हो जाता है यदि विशेषण इसलिए विशेषण लगा दिया जिसके अग्निहोत्री जिस अग्निहोत्री ये सारे यज्ञ न होते ये नैवित यज्ञ है किंतु अग्निहोत्र नित्य क्या है बाकी इस मंत्र में दिखाया हुआ निमित्त आने पर नैमित्त क्या क्या है ना हो तो वह अग्निहोत्र सात लोग को नाश करने वाला होता है ऐसे कहा विशेषणम चार की टिप्पणी विशेषण ये स्थानांतरम इति प्रश्न पूर्वकों में मैंने ठीक नहीं करके पूर्व आदि प्रश्न करता है तो इसके उत्तर में कहा कि सार्थक है अनाग्रहणम कहा था ये अग्रहण आग, क्या होता है इसको लेकर के काम कहते हैं शरदा दिशो नूतन अन्ना कर्तव्य में आग्रहणम कर्म एक आग्रहण कर्म होता है अग्रह या जो शरद आदि ऋतु में विशेष कर होता है घर में अन्न आते हैं शरद ऋतु आदि विशेष तो नया अन्न आने पर हवन आदि करके देवताओं को अर्पण करके हाना होता है वो नहीं किया हो ऐसा आदरशा आदि अवैशदेव की विशेषण अवैश्वेव भी विशेषण है भोजन बनाया अकेला खाया किसी को दिया नहीं वैश्वेव याग विश्व शब्द करता सर्वत सबको देना चाहिए यथाशक्ति कुछ बांटना चाहिए भोजन पकने के बाद नहीं करता हो तो अवैषदेव याग हो जाता उसका ये कहा वैश्वेवश अग्निहोत्रा अनंगी आवश्यकता दृत्यर्थ वैश्वेव याग अग्निहोत्रा का अंग न होने पर भी आवश्यक है सबको देना पड़ेगा क्योंकि जो अन्न हम खा रहे हैं वो अन्न जहां पैदा हुआ होगा किस किसान ने उसको तैयार किया होगा किसका खाद पड़ा होगा कहां से कितने लोगों के परिश्रम पहुंच करके हमारे यहां आया होगा किसने पीसा होगा कहां कहां पहुंचा होगा कौन से दाने किस खेत का होगा यहाँ जो बोरी में आ, आ रहा है कहाँ से आया और पीस करके कहा मिला हुआ है कैसे करके आया है विचार करेंगे तो बहुत मुश्किल है ये ये की स्थिति है अन्न न निंदा तद प्रति आता है अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए जितने आवश्यकता हो उतने ही ले निंदा नहीं तो कुछ न कुछ दूसरे का भी हिस्सा उसमें है हम सोचते हैं हमारा ही परिश्रम है उसमें ऐसा नहीं बहुतों का हिस्सा है बहुतों का परिश्रम है न जाने किस किसके कि परिश्रम से तैयार होकर के हमारे यहां तक आया हुआ है तो उसको जिनका हिस्सा होगा कुछ देना चाहिए इसलिए जो विशेष लोग होते हैं समझदार लोग कुछ गो ग्रास देते हैं कुछ चिड़ियाओं वो देते हैं कुछ इधर उधर करके उसके बाद पाते हैं और महात्माओं के यहाँ तो लगभग मंदिर होता है मंदिर में भोग लगा देते हैं भगवान को अर्पित कर देते हैं उसके बाद देते हैं ऐसा करना चाहिए वो वैष्णदेव याद कहलाता है सबका अधिकार है उसमें अन्न पके हुए अन्न एक आगे ठीक है पिंडोदक दाना पितादि नाम त्रयाणम उप करो यजमान हम हाँ। अग्निहोत्र करने वाला जो यजमान है क्या करता है पिता पिता मह प्रपिता को पिता दादा परदादा तीनों को पिंड पिन्द, पिंडदान आदि के द्वारा उपकार करता है तीन पीढ़ी का पिंड देने का अधिकार शास्त्र में चर्चा है और पुत्रादि नाम सा त्रयाणम ग्रासादिदान पुत्र पौत्र प्रपौत्र जो होगा तीनों उनके लिए भोजन आदि खिलाकर उन्हें लालन पालन द्वारा उपकार करता है आदि के द्वारा उपकार करता है तथो तो मध्यवर्ती है बीच में जो यजमान है उत्तरे च पूर्व में तीन हो गए आगे तीन हो गए तीनों तीन त्रयोग गृहण थे तीन तीन आगे पीछे ग्रहण होंगे बीच में स्वयं एक होगा सातों का नाश विनाश फल नहीं मिलना एक, एक अब अग्नि होत्र के आहुति कब डालनी चाहिए किस स्थिति में डालनी चाहिए कहते हैं अग्नि के सात जीववाए होती हैं सात प्रकार की जीव लपलती जीववाएं होती हैं ज्वाला फूट जाए है विशेष उस काल में आहुति डालनी चाहिए राख में आहुति नहीं डालनी चाहिए अग्नि बुझी हुई हो ज्वाला न हो उसमें आहुति नहीं देनी चाहिए बहुत संभल विपत्तिया तो अनेक भवन ऐसे पूर्व बोल चुके हैं अग्निहोत्र करने पर फल तो मिलेगा स्वर्ग आदि शांति मिलेगी कुछ क्षण के लिए किंतु वहां विपत्तियां ज्यादा है बहुत संभलना पड़ेगा ये कहने के लिए आगे अग्नि की जीवा की चर्चा करते हैं कितनी जीवा अग्नि की है ये चर्चा है काली कराली च मनोजा चलोहिताया चुम्र वर्णाफुले गिनेचि च देवी इति सप्त जुहा काली करी च मनोजवा चलोहिताया चोर स्वरुचि च देवी माना इति सप्त अग्निकुंड में अग्नि ऐसे सात जीवा वाली अग्नि तैयार हो जाए तब आहुति डालनी चाहिए वो ऐसे सात जीवा तैयार होने के बाद डाली गई आहुतियां होने पर आहुतियां फिर यजमान को बड़े आदर के साथ ले जाएगी स्वर्ग ले जाएगी वो आहुतियां ऐसे आगे चर्चा करेंगे काली एक अग्नि का जीवा काली है काली नाम की जीवा है दूसरी कराली नाम की जीवा है और मनोजवाहर नाम की जीवा तीसरी है और सुलोहिता नाम की चौथी जीवा है और सुधूम्र वर्णा पांचवी है छठी और विश्व रुचि विश्व देवी ये साथ में तो जी हुआ है लेलाय माना शब्द लपलपाती लप हुई जो ये साथ जीवा अग्नि की लपलपाती लप हुई जीवा है होती अग्नि ऐसा ठीक है काली कराली च मनोजवाचा है तो जैसे मंत्र में वैसे ही है सरल है नाम ही नाम है स्फुलिंग ने विश्व रुचि च देवी लेलाय माना ये शब्द जीवआ जैसे मंत्र है वैसे दिया कालिया विश्वरुचा काली से लेकर के विश्वरुचि तक सात है ये लेलायम अग्नि हवीर आहुति कृष्णार्थ ये था अग्नि के आहुति या अग्नि के जुआ है आहुति ग्रहण करने के लिए सात जुवा अग्नि के कहा अब ऐसे सात जुवा तैयार होने के बाद बने खूब धकती अग्नि होनी चाहिए ज्वालाएं फूट जानी चाहिए उसका काल जब हवन करे तब क्या होगा वह हाँ, सूर्य की रश्मि के, के माध्यम से इस बार को वहां ले जाएंगे जहां देवताओं का राजा इंद्र बैठा हुआ है वहां पहुंच जाएगी आहुति उसको सूर्य पहुंचाएगी ऐसा आगे चर्चा है एसु ये भ्रजमान यथा कालम चाहुत आय तम नयनते सूर्य से रश्म यत्र यत्र देवानाम देवानाम एतेषु एतेषु यश्चरते यश्चरते तम नयनता सूर्यशरश्मनतेमु ये सात युवाएं लपलपाती हुई युवा पूर्व मंत्र में चर्चा हुई इनके भ्राजमान होने पर दीप्तिमान होने पर अग्नि के दीप्तिमान होने पर यथाकाल आहूतयो ही आदायन यश्चरते जो आचरण करता हो यथाकाल जैस समय में हवन करना चाहिए उस काल में हवन करता हो आहुतयो ही आदायन यश्चरते आहूतियों को आदान करता हुआ ग्रहण करता हुआ जो आचरण करता है अग्नि कर्म करता जो तम यजमान यजमान कोता नयंती यही आहुतियां उनको ले जाती है कहा ले जाएगी आगे दिखाएंगे कैसे ले जाएगी तो कहा सूर्य से रस्मयो भूत सूर्य के रश्मि के सहारे से ले जाती है सूर्य के किरण के सहारे से आहुतियां ले जाएगी ऊपर यजमान को सूर्यो रस्म सूर्य रश्मयो रस्मय भूत सूर्य की रश्मि होकर के ऐसा होगा सूर्य के रश्मि के साथ तादाद में करके वह आहुतियां ले जाएगी त्र देवार को दिवास है कहा देवताओं के स्वामी इंद्र जहां बैठा हुआ है इंद्रासन पहुंचाती है उसको यत्र जहां पर देवाराम पति देवान अधिवास है। एक का दिवास है, है जहा स्वर्ग में वहां पहुंचाती है आहुतिया ऐसा कहा भाष्य में कहते एक अग्नि जुग है वेदेशु ये जो अग्नि का जुवा है विशेष सात जुवा बताई गुरु मंत्र में इनके यो अग्निहोत्री चारते इन जुवा लप अग्नि में हवन करता हो कर्म आचरती अग्निहोत्र आदि ऐसे अग्नि प्रज्वलित होने पर अग्निहोत्र कर्म जो करता हो अग्निहोत्री भ्राज मानिश होने दिप्य मानस हो प्रज्वलित होने पर यथाकाल यश कर्मण हो यह काल प्रत्येक कर्म के करने का समय भिन्न भिन्न कर्म है समय भिन्न भिन्न है एक एक ही समय में सारे कर्म नहीं होते यथाकाल जैसे समय हो जिस कर्म का समय जो समय हो उस कर्म का उस काल में करता हो था कालो यह काल जिस कर्म का जो समय होगा तत्काल यथाकाल उस काल को यथाकाल कहा ये ऐसे करने वाला यजमान को आददायन आहुतियां लेती हुई जाती है यजमान को लेकर ग्रहण करती हुई जाती है यजमान को छोड़ेगी नहीं आदायन आददाना आहुत आहुतियां उस यजमान को लेते लेते हुए यजमान ना निर्वर्तित वो आहुति कैसे यजमान के द्वारा पैदा किया है निर्वर्तिता संपादिता यजमान के द्वारा संपादित आहुतियाँ तम नयंती उस यजमान को ले जाते हैं प्रापयंती प्राप्त करवाते हैं ये आहुत ये आहुतियाँ ले जाती है या इमांति निर्वर्तिता जो आहुतियाँ इसके द्वारा संपादित हुए थे वो ले जाती है कहाँ ले जाती है कैसे ले जाती है सूर्य से रश्मय सूर्य के रश्मि के साथ आधार पर ले जाती है सूर्य के किरण के सहारे से ले जाए रश्मि द्वारे इत्यर्थ सूर्य की रश्मि के, के माध्यम से ले जाती है एक नंबर टिप्पणी में कहा रश्मितादात्म्य पन्ना सत्य इत्यर्थ रश्मि के साथ एकता प्राप्त करके वह आयुतियां इसे बाहर को ले जाए की ऊपर स्वर्ग ले जाती है कहा ले जाती है तो कहा यत्र स्वर्ग स्वर्गे पति इंद्र जिस स्वर्ग में देवताओं के जो स्वामी है इंद्र है एक सर्वान उपरी अधिवसती सबके ऊपर में बैठा हुआ है प्राय। वहां पहुंच जाती है इंद्र के पास पहुंचा देती है मान उपान बदवान बसा द्वितिया द्वितिया कैसे हो गए सर्वान तो कहा उपान बद्वान बसा ऐसा सूत्र है व्याकरण उसके द्वारा द्वितिया विभक्ति हो गई कहा अर्थ आह उपरी उसका अर्थ है उपरी थी अधिवसटी है सर्वेश इंद्र सबसे ऊपर बैठा हुआ है उसके पास वो आहुतियां पहुंचा दी काम को सर्वाधिष्ठाता अधिवासिता सबका अधिष्ठाता है शासक है सर्वेश्वर है वो उसके पास वो आहुतियां पहुंचा देती है ठीक ठीक अग्नि प्रज्वलित होने पर और जिस समय में होना चाहे उस समय में आहुतियां डालता होता तो ऐसी करहुतियां कहा और आहुतियां उसको बुलाती है कहते हैं आगे, आगे के मंत्र में कहेंगे क्योंकि तो ये सब करने के बाद में निंदा शुरू करेंगे के निंदा करेंगे समय हो गया है यही रखते हैं फिर ओम भी श्रुणिया भद्रम पशे माक्षम देव हितम जरा